संक्षिप्त महाभारत मौसल पर्व युधिष्ठिर का अपस्कुन देखना तथा द्वारिका में उत्पाद देख श्री कृष्ण का यादवों को तीर्थ यात्रा के लिए आज्ञा देना नारायण नमस्कृत्या नरम चरोम देवी सरस्वती जय मुदि जय अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनके नित्य सखा नर स्वरूप नर रत्न अर्जुन उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसकी वक्ता महर्षि वेदव्यास को को नमस्कार करके संपत्तियों पर विजय प्राप्ति पूर्वक करन शुद्ध करने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए वैश्व पायन जी कहते हैं जन्मेजय महाभारत युद्ध के बाद जब छत्तीसवा वर्ष आरम्भ हुआ तो राजा युधिष्ठिर को कई तरह के अपस्कुन दिखाई देने लगे भारी तूफान लिए प्रचंड आंधी चलने लगी उससे कंकड़ और पत्थरों की वर्षा होने लगी पक्षी दाहिनी और मंडल बनाकर उड़ते दिखाई देते थे बड़ी बड़ी नदियों का जल बालू के भीतर छिप गया और समस्त दिशाएं कोहरे से आच्छादित हो गई आकाश से पृथ्वी पर अंगार बरसती हुई उल्काएं गिरने लगी सूर्यमंडल धूल से आच्छ हो गया उदय के समय सूर्य में तेज नहीं रहता था और उनके मंडल में कबंध बिना सिर के धड़ दिखाई देते थे सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर भयानक घेरे दृष्टिगोचर होते थे उनके किनारों में लाल काला और भू धूसर ये तीन रंग दिखाई देते थे ये तथा और भी बहुत से भय सूचक उत्पाद दिखाई देने लगे इसके थोड़े ही दिनों बाद युधिष्ठिर को यह खबर मिली मूसल के कारण समस्त विष्णुवंशियों का संहार हो गया केवल श्रीकृष्ण और बलभद्र ही उसके आघात से बचे हैं यह सुनकर उन्होंने अपने भाइयों को बुलाया और पूछा अब हमें क्या करना चाहिए ब्रह्मदंड के प्रभाव से विष्णु वंशियों का विनाश सुनकर पांडवों को बड़ी वेदना हुई वे दुख शोक में डूब गए और हताश हो मन मारकर बैठ गए जन्मेजा ने पूछा वे प्रवर विष्णुअधक और भोज वंश के वीरों को किसने साप दे दिया था जिससे उनका संहार हो गया इस प्रसंग को आप विस्तार के साथ बताने की कृपा करें जी कहते हैं, राजन एक समय की बात है महर्षि विश्वामित्र कण्ड और तपोधन नारद जी द्वारिका में गए हुए थे उन्हें देखकर दैव के मारे हुए सारण आदि भी संबंध को स्त्री के वेश में विभूषित करके उनके पास ले गए और बोले यह महातेजस्वी बु की स्त्री है बब्रु पुत्र के लिए बड़े है आप लोग अच्छी तरह समझकर यह बताइए कि इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा ऐसा कर वंचना के द्वारा जब उन्होंने ऋषियों का तिरस्कार किया तो वे मुनिक्रोध में भरकर एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले मूर्खो यह श्री कृष्ण का पुत्र शाम और अंधक पुरुषों का नाश करने के लिए लोहे का एक भयंकर मूसल उत्पन्न करेगा जिसके द्वारा तुम जैसे दुराचारी क्रूर और क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संघार कर डालोगे केवल बलराम और श्री कृष्ण उनका वश नहीं चलेगा बलराम जी तो स्वयं ही अपने शरीर का परित्याग करके समुद्र में प्रवेश कर जाएंगे और महात्मा श्री कृष्ण जब भूमि पर शहन करते होंगे उस समय जरा उन्हें अपने से से डालेगा ऐसा कहकर भी मुनि भगवान जाकर मिले यह समाचार सुनकर ने को भी बता दिया वे सब का अंत जानते थे इसलिए जादुओं से यह कहकर ऋषियों की यह बात अवश्य सत्य होगी नगर में चले गए यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सम्पूर्ण जगत के ईश्वर है तथापि उन्होंने यदवंशियों के उस अंतकाल को पलटना न चाहा। दूसरे दिन ने मूसल उत्पन्न किया। फेंकवा कर दिया इसके बाद उग्रसेन श्री कृष्ण बलभद्र और बभ्रू की आज्ञा के अनुसार नगर में घोषणा करा दी गई कि आज से कोई भी नगर निवासी विष्णुवंशी और और अंधक वंशियों के यहां शराब और मदिरा न तैयार तैयार जो कोई मनुष्य कहीं छिपकर इस तरह का पेय करेगा वह जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सूली पर चढ़ा दिया जाएगा यह जा घोषणा सुनकर समस्त द्वारकावासी मनुष्यों ने राजा के भय से मदिरा नहीं बना, बनाने का निश्चय कर लिया वैश्व पाल जी कहते हैं राजन इस प्रकार वैश्वी और अंधक वंश के लोग अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करने के लिए नाना प्रकार के उपाय कर रहे थे तथापि काल प्रतिदिन उन घरों में चक्कर लगा रहा था। तथा स्वरूप और था। उसके शरीर का रंग काला और पीला था वह मूल मुड़ाए हुए पुरुष के रूप में घूम घूम कर विष्णुओं के घरों को देखता और कभी कभी अदृश्य हो जाता था उसे देखने पर बड़े बड़े धनुर्धर वीर उसके ऊपर लाखों बाणों की वर्षा करते किंतु उसे नहीं पाते थे, क्योंकि वह संपूर्ण भूतों से अतीत था। अब बड़ी भयंकर आंधी उठने लगी, चूहे इतने बढ़ गए थे कि सड़कों पर भी अधिक संख्या में पाए जाते थे वे रास्ते में सोए हुए मनुष्यों के केस और नख कुतर कर खा जाया करते थे जदवंशियों के घरों में सारिकाएं निरंतर चेचे किया करती थी दिन हो या रात एक क्षण के लिए भी उनकी आवाज बंद नहीं होती थी सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की सी बोली बोलने लगे काल की प्रेरणा से विष्णु और अंधकों के घरों में सफेद पंख और लाल पैरों वाले कबूतर घूमने लगे के गेड़ से गधे, खच्चरियों से हाथी कुत्तियों से बिलाव और निवलियों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे उस समय यदवंशियों को पाप करते लज्जा नहीं आती थी वे देवता पितरों ब्राह्मणों और गुरुजनों का भी अपमान करते थे केवल बलराम और उनके से बचे थे। जब श्री कृष्ण के पांच जन शंख की ध्वनि होती उस समय यदवंशियों के घरों में चारों ओर से गधों के रेखने की भयंकर आवाज होती थी इस प्रकार काल की विपरीत गति देख और पक्ष के तेरहवें दिन अमावस्या का सहयोग जानकर भगवान श्री कृष्ण ने यदवंशो से कहा वीरों महाभारत युद्ध के समय जैसा योग लगा था इन दोनों भी हम लोगों का संहार करने के लिए वही योग प्राप्त हुआ है जो कहकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई जान पड़ता है बंधु बांधो के मारे जाने पर पुत्र शोक से संतप्त गांधारी ने आर्त भाव से यदवंशो के लिए जो श्राप दिया था उसके पूर्ण होने का यह समय छत्तीसवां वर्ष आ गया यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी का शाप सत्य करने के उद्देश्य से यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी भगवान की आज्ञा से राज ने सारे नगर में यह घोषणा करा दी कि सब ओ लोग समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ में चलने की तैयारी करें